संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में जानते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय ग्यारह लंका विजय लंका जाने की तैयारी रात भर चलती रही सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध भयानक होगा वहां केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ वानर ही वानर ही जाएं, जाएं। दुर्बल यहीं रुक हनुमान, अंगद, नल और नील को आगे रखा गया वानर सेना को युद्ध के नियम और अपनी रक्षा के तरीके समझाए गए। सेना समझ से दहाड़ती हुई राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर अपना डेरा डाला उधर लंका में खलबली मच गई राक्षसों में यह डर बैठ गया था कि जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। चर्चाए विभीषण ने सुनी वे रावण के पास गए उन्होंने रावण को समझाया आप राम से युद्ध न करें, आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है रावण ने विभीषण की बातों को अनसुनी करके उसे अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया रावण क्रोध में स्वयं सभा कक्ष की ओर गया विभीषण रावण के पीछे पीछे चलते रहे रावण को बार बार समझाते रहे कि आप सीता को लौटा दें, लंका बच जाएगी अब रावण का क्रोध भड़क उठा तुम मेरे भाई नहीं मेरे शत्रु हो निकल जाओ तुम यहां से मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए दोनों के रास्ते अलग हो गए विभीषण उसी रात राम के पास चले गए विभीषण को देखकर वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहे थे वानर उन्हें सुग्रीव के सामने लाए विभीषण बोले मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ मैं राम की शरण में आया हूँ मुझे उनके पास पहुंचा दें। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका थी। राम ने सारी बातें सुनी और कहा, हमें विभीषण विभीषण को को स्वीकार करना चाहिए। को आदर के साथ अंदर लाइए। विभीषण राम के पास पहुंचे तो राम ने उनका स्वागत किया विभीषण ने लंका की बहुत सारी जानकारी राम को दी उन्होंने बताया कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है विभीषण विभीषण जल्दी ही राम राम के विश्वास पात्र बन गए। ने से कहा, आप चिंता ना करें, सभी राक्षस मारे जाएंगे लंका की गद्दी आपकी होगी अब समस्या थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए राम ने समुद्र से विनती की कि वह रास्ता दे दे वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया राम राम का का क्रोध देखते ही समुद्र ने राम को सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक है है। जो पुल बना सकता है। अगले ही दिन नल पुल बनाने में लग गए पांच दिनों में पुल तैयार हो गया सबसे पहले विभीषण उस पार गए पीछे पीछे वानर सेना थी समुद्र पर पुल बन गया यह समाचार सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ। वह भयभीत हो उठा लेकिन दिगा नहीं उसने युद्ध का आदेश दिया दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होने लगी लंका के चार द्वार थे राम ने चार भागों में अपनी सेना को बांट दिया राम ने स्वयं पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण किया राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सूर्योदय होते ही लंका को घेर लिया जाए इस बीच राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा और कहा कि सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध तल जाए राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हो गया। कुछ राक्षसों ने अंगद पर आक्रमण किया अंगद बचकर किसी तरह राम के पास आए और बोले रावण युद्ध करना चाहता है राम का आदेश मिलते ही वानरों ने लंका पर चढ़ाई कर दी उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी भयानक युद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। खून से धरती लाल हो गई मेघनाद सेना का नेतृत्व कर रहा था उसकी नजर राम लक्ष्मण पर थी वह मायावी राक्षस था उसके बाण राम लक्ष्मण को लग गए दोनों मूर्चित होकर गिर पड़े मेघनाद दोनों भाइयों को मृत समझकर रावण को सूचना देने के लिए महल की ओर दौड़ा। इधर सभी वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए विभीषण ने दोनों का उपचार किया उनकी मूर्छा टूटी तो सभी वानर फिर से युद्ध के लिए तैयार हो गए युद्ध में रावण की सेना का धूम्राक्ष, धूम्रक्ष प्रहस्त जैसे सभी महाबली मारे जा चुके थे रावण को इसकी सूचना मिली, वह घबरा गया और स्वयं कमान लेकर निकल पड़ा वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा परंतु राम ने अपने बाणों से रावण का मुकुट धरती पर गिरा दिया रावण लज्जित होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया जो महीने सोता था और महीने जागता था कुंभकर्ण ने अंगद और हनुमान को घायल कर दिया राम लक्ष्मण ने यह देखकर बाणों की वर्षा से उसे भी मार दिया कुंभकर्ण के मरने से रावण जैसे अनाथ हो गया तभी मेघनाद ने रावण से कहा आप मुझे आज्ञा दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में ला दूंगा भीषण युद्ध हुआ अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा मेघनाद घायल होकर महल की ओर भागा लक्ष्मण उसका पीछा करना चाहते थे परंतु महल की संरचना उन्हें पता नहीं थी तभी विभीषण ने महल का गुप्त मार्ग बताया मेघनाद महल में ही मारा गया मेघनाद रावण का बड़ा पुत्र था। उसके मरने से रावण टूट गया वह पागलों की तरह बिलखने लगा उसने स्वयं रण क्षेत्र में जाने का निश्चय किया वानरों ने लंका में आग लगा दी चारों ओर मार काट मच गई प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ सभी मारे गए। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। अब रावण अकेला बच गया था। विभीषण को राम की सेना में देखकर रावण उबल पड़ा पहले उसने अपने छोटे भाई को शत्रु मानकर बाण चलाया पर लक्ष्मण ने उस बाण को बीच में ही काट दिया दूसरी बार बाण लक्ष्मण को लग गया लक्ष्मण अचेत होकर धरती पर गिर पड़े राम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर अलग ले गए सुशेण वैद्य ने लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी बूटी बताई हनुमान संजीवनी बूटी लाए धीरे धीरे संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण ठीक हो गए इसकी सूचना राम को मिली अब राम रावण पर टूट पड़े राम रावण में भयानक युद्ध हुआ दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे रावण का एक बाण राम को लगा राम ने फिर रावण पर प्रहार किया बाण रावण के मस्तक में लगा और वह अपने महल में चला गया अब हिम्मत हारने लगा था। रावण के हाथ से धनुष छूट गया, वह राम के बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई सेना इधर उधर जान बचाकर भागने लगी राम की जय जयकार होने लगी विभीषण अपने भाई की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे राम ने उन्हें समझाया कि रावण महान योद्धा था। मृत्यु सत्य है। इसे स्वीकार करो। रावण की के बाद विभीषण का राज तिलक हो गया। इधर हनुमान ने अशोक फाटिका में लंका विजय का संदेश सीता को दिया माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुई सुग्रीव नल नील सभी सीता को देखने के लिए उत्सुक थे सीता एक वर्ष बाद राम से मिली बाल राम कथा की आगे की कथा हम सुनेंगे अध्याय बारह में